सत्रवा अध्याय पुनः भगवते स्तुति कहती है हरे हे ओम, ओम अस्मन ऊर्जां पर्वते सुस्त्रेयाणा मध्य ओखधेभ्यौ वनस्पतिभ्यौ अधि संभेतम पयह ताम न इको मूडजम धत्त मरुतः सगम रणा अस्मस्तै चुणमैतौर्य्यं द्वक्मस्तन्ते सुग्रच्छत्तु अर्थात हे मरुदगण आप हमें अन्न से ओजस्वी बनाने की कृपा करें आप पत्थरों का बल धारिए आप औषधियों का बल धारिए आप जलों का बल धारिए आप वनस्पतियों का वल्लधारिए उन्हें और अधिक रसपूर्ण बनाइए आप अन्न धारिए आपके चुदा शांत हो आपका क्रोध उन लोगों पर हो जो हमसे द्वेष रखते हैं हे अगने हे इष्टकाय हमारे लिए मनोरथ पूर्वक कामधेनु की तरह जो आए हे इष्टकाय 10 गुने हो जाएं 10 से 10 गुने हो जाएं 100 से 10 गुने 1000 गुने हो जाएं हजार की 10 गुने होकर 10000 हो जाएं हजार की 10 गुने होकर नियुत हो जाएं लाख हो जाएं नियुत के 10 गुने होकर प्रयुत 10 लाख हो जाएं प्रयुत की 10 गुने होकर करोड़ों की संख्या में हो जाएं करोड़ों की 10 गुने होकर 10 करोड़ की संख्या में हो जाएं 10 करोड़ की 10 गुने होकर अरबों की संख्या में आ जाएं समुद्र समुद्र के दस गुने मध्य मध्य के दस गुने अंत अंत के दस गुने होकर प्राढ़ संख्या तक वह बढ़ जाएं हे अग्नि इष्टिकाएं इस लोक में हमारा कल्याण करें हे इष्टिकाएं परलोक में हमारा कल्याण करें हे इष्टिकाएं हमारे लिए कामधेनु की तरह आप लोग हो जाएं इष्टिकाएं सत्य को स्थिर रखती हैं इष्टिकाएं सत्य की वड़ोत्री करती हैं इष्ट काय सत्य में स्थित रहती हैं इष्ट काय सत्य में वडोत्री करते हैं यह खींचवाती है मद चुवाती है सुशोभित होकर कामना पूर्वक होकर कभी छीर्ण न हो हे अगने हम आपको समुद्र के कवच के चारों ओर से घेर कर रखते हैं आप हमें पवित्र बनाने वाले हैं आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए हे Agne हम भ्रूण को लपेटने की तरह आपको हिम के आवरण में चारों ओर से घेर लेते हैं आप हमें पवित्र बनाने वाले हैं आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए हे Agne आप हमारे समीप पधारिए हे Agne आप बड़वाग्नि के साथ नदी में बहते हैं आप जल के पित्त हैं मंडूकिकी को अग्नि का अनुकरण करना चाहे आप पृथ्वी से बाहर निकलिए जल में प्रवेश कीजिए आप हमारे इस यज्ञ को पवित्र बनाइए आप हमारे इस यज्ञ को कल्याणकारी बनाइए यह अग्नि जल के आस्थ्रय समुद्र के घर में रहते हैं आप हमारे इसત્રો को तपाइए आप हमारे इस यज्ञ को पवित्र बनाइए आप हमारे इस यज्ञ को कल्याणकारी बनाइए हे अग्नि आप पवित्र करने वाले हैं आप चमकने वाले हैं आप देवों की जिह्वा से बुलाइए आप यज्ञ कराइए हे अग्ने आप पवित्र बनाने वाले हैं स्वर्ग लोक को दीप्तिमान बनाने वाले हैं आप यहां देवों का आवाहन कीजिए यज्ञ के समीप विराजिए इनके पास इस हवि को पहुंचाने की कृपा कीजिए हे अग्ने आप पवित्र करने वाली ज्वालाओं से प्रदीप्त हैं जैसे उषाकाल में किरणों से घिरा हुआ सूर्य शोभित होता है वैसे ही आप ज्वालाओं से शोभते हैं जैसे वेगवान अश्व पर बैठा हुआ सैनिक शोभा को देता है उसी प्रकार आप अपने वेग से शोभा पाते हैं हे अग्नि आपको नमन आपकी ज्वालाएं चमकीली हैं आपको नमन हम आपकी अर्चना करते हैं आप पवित्र करने वाले हैं जो हमारे द्वेषी हैं आपने संतप्त कीजिए आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए मनुष्यों में स्थित अग्नि हेतु अग्नि अर्पित है जलो में स्थित अग्नि हेतु आहुति अर्पित है उस में स्थित अग्नि हेतु आहुति अर्पित है जो देव देवताओं के यज्ञ में यज्ञीय आहुति ग्रहण करते हैं वे इस यज्ञ में यज्ञ के भाग हवि को ग्रहण करें देव यज्ञ में बिना बुलाए ही मद और घी की आहुति को स्वयं ही पीने की कृपा करें जिन देवताओं ने देवादिदेव की तरह देवत्व का अधिकार पाया जो ब्राह्मण के सामने बिचरते हैं जिनके बिना सहिर किंचत भी पवित्र नहीं होता वे न स्वर्ग लोक में हैं न पृथ्वी में हैं बल्कि हर एक में विद्यमान हैं हे अग्निदेव आप प्राण दाता हैं आप अपान दाता हैं आप ब्यान दाता हैं आप वरचस्पदाता हैं आप वायुदाता हैं आप शक्तिदाता हैं आपके आयुध हमारे शत्रुओं पर पड़े आप पवित्र करने वाले हैं आप हमारे प्रति कल्याणकारी होइए हे अग्निदेव आपकी ज्वालाएं सुचिपूर्ण हैं आपकी ज्वालाएं सारे विश्व का कल्याण करने वाली हैं अग्नि हमें धन प्रदान करने की कृपा करें जो परम शक्ति इस पूरे विश्व का पालन पोषण करती है जो परम शक्ति इस पूरे विश्व का संहार करती है हम उनसे धन की इच्छा करते हैं जो पहले ही उन्हें भी अपने वश में रखते हैं और हम भी उनके वश में रहते हैं परमात्मा किस अधिष्ठान पर आरंभ में अदिष्टत थे उनकी उत्पत्ति की क्या कथा है वह उत्पादक द्रव्य कैसा था वह भूमि पर उत्पन्न हुआ विश्वकर्मा सारे विश्व का दृष्टा है स्वर्ग लोक तक वह व्याप्त है वह परम शक्ति संपूर्ण विश्व पर आंख रखने वाली है वह परम शक्ति सब ओर मुंह वाली है वह परम शक्ति सब ओर बाहु वाली है वह परम शक्ति सब ओर सामर्थ्य वाली है उस परम शक्ति ने अपने बाहुबल की क्षमता से स्वर्ग को बिना आधार के उत्पन्न किया परमात्मा एक है वह वन कौन सा है वह वृक्ष कौन सा है जिससे ईश्वर ने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को रचा आप मनीषियों के मन से पूछिए कि सभी भुवनों को धारते हुए वे स्वयं किस स्थान पर अधिष्ठित हैं जिसने यह परम धाम रचे जो उन्नत निम्न और मध्यम धाम कारचियता है उस सर्जक के प्रति हम अपना सखा भाव प्रकट करते हैं हम आपके लिए हावि धारते हैं हम आपके लिए स्वयं यज्ञ करते हैं हम आपके लिए स्वयं से अपने के तन की बढ़ोतरी करते हैं हे hey विश्वकर्मा हम हवि से आपके वडोत्री करते हैं आप स्वयं यज्ञ कीजिए आप पृथ्वी के हित के लिए यज्ञ कीजिए आप हमारे सतप्रों को मोहित कीजिए आप यज्ञ ज्ञानवान सूर्य स्वरूप हैं हम आज अपनी रक्षा के लिए ब्रजश्विता को आमंत्रित करते हैं वाचस्पति को आमंत्रित करते हैं हम आज अपनी रक्षा के लिए विश्वकर्मा को आमंत्रित करते हैं हम आज अपनी रक्षा के लिए मन जैसे वेगवान को आमंत्रित करते हैं आप सत्कर्म करने वाले हैं आप हमारे यज्ञ को हमारे द्वारा भेंट की गई हविका प्रेम से भोग लगाइए आप विश्व के रचयिता हैं आपने हवियों से इंद्रदेव की वडोत्री की आपने इंद्रदेव को संसार का रक्षक बनाया आपने इंद्रदेव को अवद्ध बनाया इंद्रदेव को मन से नमस्कार करते हैं हम उन्हें नम करके नमस्कार करते हैं इंद्रदेव अपूर्व हैं उग्र हैं सर्वसमर्थ हैं हमारे पिता अथवा पूर्वजों ने सृष्टि के आरंभ में स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक को सुदृढ़ बनाया सृष्टि के आरंभ में स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक का विस्तार किया पिता ने चक्षु आदि सभी इंद्रियों का पालन किया पिता ने धीर होकर पृथ्वी को घी से सींचा जग की रचना में सृष्टि रचीता के साथ ऋषियों ने अद्वितीय सहयोग किया वह परम शक्ति एक है दाता एक है विधाता है वह पोषक है सर्वश्रेष्ठ है उनकी कृपा से सभी इष्ट कार्य पूर्ण होते हैं हवि से प्रसन्न होते हैं जो परमेश्वर हमारे पिता हैं जो सबके जनक हैं जो विधाता हैं सब वेदों के धाम हैं सब विश्व के भवनों के ज्ञाता हैं जो देवताओं के नाम धारण करते हैं भले ही वे एक ही हैं समस्त भुवन के प्राणी अंततः उन्हें के लोक में प्राप्त होते हैं उस परमेश्वर ने सबको जाना सभी धनों को उपजाया समस्त ऋषि गण जिसकी उपासना करते हैं यज्ञ में संपूर्ण वैभव जिसे समर्पित करते हैं वह परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से सब में निवास करता है वह परम तत्व स्वर्ग लोक से परे है वह परम तत्व पृथ्वी लोक से परे है वह परम तत्व देवताओं से परे है वहाँ परम तत्त्व असुरों से परे है जलों से पहले गर्भ में किसे धारण किया जहां देवगण उन्हें पहले देखते हैं